महादेवी के दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के नक के अग्रभाग से महान वामन सैकड़ों ही उसके दर्प के विनाश करने के लिए हुए थे जो छोड़े गए थे एक एक क्षण में बड़े हुए हाथों में पाश लिए हुए महाबलवान अस्त्र से समुत्पन्न बलिंद्रो को पाशों बंधनों से बांधते हुए थे दाहिने हाथ की कनिष्ठा के अग्रभाव से काम्या शोषित उत्पन्न हुई थी जिनके विशाल शरीर थे और महान उत्साह था अस्त्र का उन्होंने विनाश कर दिया था भंड ने फिर उस संग्राम में छोड़ा था उससे सहस्त्रों ही सहस्त्रार्जुन समुत्पन्न हो गए थे इसके पश्चात ललिता के अंगुष्ठ के अग्र भाग से क्रोध प्रज्वलित सिंह वाले भार्गव राम प्रकट हुए थे उन्होंने कठोर परशु की धार से इन सब सहस्त्रों सहस्त्रार्जुनों को विदीर्ण करके एक ही क्षण में नष्ट कर दिया था इसके पश्चात भंड ने क्रोध से हंकार की थी उस हंकार से चंद्रहास कृपाणवान उत्पन्न हो गया था वे सहस्त्रों राक्षसों की सेना से घिरा हुआ था छोटा भाई कुंभकरण और नंदन और मेघनाथ को लेकर उसने शक्तियों की सेना को दूर तक मर्दित कर दिया था इसके अनंतर ललिता देवी के बाएं हाथ की कनिष्ठिका के अग्रभाग से लक्ष्मण के सहित को दंड उत्पन्न हुए थे वह श्री राम जटा और मुकुटधारी थे जिनके पृष्ठ पर तुणीर था वे नील कमल के समान श्याम वर्ण के थे और बार बार धनुष को विस्फारित कर रहे थे उन्होंने एक ही क्षण में दिव्यास्त्रों से राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया कुंभकर्ण भाई को और पोलस्त्य को मर्दित कर दिया था लक्ष्मण ने मेघनाथ को जो महान वीर था विनष्ट कर दिया था भंड ने फिर द्विदास्त्र को उत्पन्न किया था उससे अनेक कपिगण पिंग वाले उत्पन्न हो गए थे वे क्रोध से अत्यंत ताम्रमुखों वाले थे और सभी हनुमान के तुल्य थे वे क्रूर के इनकारकारी थे और उन्होंने शक्तियों की सेना का विनाश किया था इसके उपरांत श्री ललिता के बाएं हाथ की मध्यमा के नख से तालांक आविर्भूत हुआ था जो क्रोध से अरुण लोचनों वाला था नीले वस्त्र से उसका अंक पिनत था और कैलाश के समझ निर्मल था विभिदास्त्र से उत्पन्न समस्त कपियों का उसने विनाश कर दिया था उस महाबलवान ने राजा नामक महान अस्त्र को छोड़ा था उस अस्त्र से बहुत से भूत दानव हुए थे। उनमें शिशुपाल दंत वक्त शाल्व काशीपति पौंड्रक, वासुदेव रुक्मी ढिम्बक हंसक थे शंभर प्रलम्ब बाणासुर था कंस चाणूरमल मुश्तिक उत्पल शेखर थे अरिष्ट धेनु ककेशी कालियमलार्जुन पूतना शकर त्रीणावर्त आदि असुर सभी थे महावीर नर्क और विष्णु रूपी मूर असुर था ऐसे बहुत से हथियारों को हाथों में लेकर सेनाओं के साथ आविर्भूत हो गए थे उन सबके विनाश करने के लिए श्री देवी के बाएं हाथ की अनामिका के नख से संभूत सनातन वासुदेव प्रकट हुए थे वे चारों ने चतुर्व्यूह बनाया था जो फिर हुए थे उनमें वासुदेव दूसरे संकर्षण थे तीसरे प्रद्युमन और चौथे अनिरुद्ध थे ये सभी आयुधों से समय थे इन्होने उन दुराचारियों को जो भूमि पर भार के प्रवर्तक थे वे राजा के रूप में छिपे हुए महासुर थे उन सबका विनाश कर दिया था इन सबके विनष्ट होने पर भंडासुर बहुत क्रुत हुआ था और फिर उसने धर्म के विप्लावक घोर कली के अस्त्र को छोड़ा था उससे आंध्र और पुण्र राजा उत्पन्न हुए थे कि शवर, और यवन पाप वृत्ति वाले उत्पन्न हुए थे ये सब वेदों के विप्लावक धर्मद्रोही और प्राणियों के हिंसक थे इनके अंग मलिन थे और वर्णाश्रमों में संक्रय करने वाले थे इन्होंने ललिता शक्ति की सेनाओं का बार बार विमर्दन किया था इसके पश्चात ललिता के वाम कमल से जो प्रज्वलित कनिष्ठिका के नक्श से उत्पन्न कल नामक जनार्दन प्रभु हुए थे यह अश्व पर आरूढ़ थे और इनकी श्री प्रदीप्त थी इन्होंने अठास किया था उसकी वज्र के समान ध्वनि से सभी की रात बेहोश हो गए थे सब मूर्छित होकर नष्ट हो गए थे और शक्तियां हर्षित हो गयी थी दशावतारों के नाथों ने इस दुष्कर कर्म को करके सम्पन्न किया था फिर उस ललिता देवी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर उसके आगे स्थित हो गए थे प्रत्येक कल्प में मत्स्य आदि भर्म की रक्षा करने के लिए ललिताम के द्वारा नियुक्त थे वे फिर वैकुंठ को चले गए थे इस रीति से समस्त अस्त्रों के विनाशित होने पर उस दुराशय ने महामोहात्र को छोड़ दिया था जिससे समस्त शक्तियां मूर्छित हो गई थी जगदम्बा ने शाम्भ शस्त्र को छोड़कर उस महामोहा को नष्ट कर दिया था इस तरह से अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों की धाराओं से महान युद्ध हुआ था। अरुण अस्ताचल को जा रहा था उस समय में ललिता देवी ने अस्त्र का प्रहार किया था उस देवी ललितांबा ने नारायण अस्त्र से युद्ध में उसकी समस्त अक्षोह सेनाओं को भस्मीभूत कर दिया था इसके अनंतर दीप्त कालाग्नि के समान कांति वाले पाशुपता अस्त्र से चाले सेनानियों को महारागी ने विमर्दित कर दिया था इसके उपरांत वह दुष्ट एक ही शेष बच गया था और उसके सब बांधव मर चुके थे वह भी क्रोध से प्रज्वलित हो रहा था और इस जगत के विप्ल को करने वाला था महान प्रचंड महान सत्व युक्त उस महासुर को सहस्त्रों सूर्यों के समान वर्चस्वाले महाकामेश्वरास्त्र से परमेश्वरी ललिता ने भंड को गत गाण कर दिया था उसके अस्त्र की ज्वाला से उसका शून्य नगर भी स्त्रियों बालों, गोष्ठों और के के सहित तुरंत ही निर्दग्ध हो गया था। उस भंडासुर के विनाश से तीनों लोक हर्षित हुए थे इस प्रकार से अनिध्याशील वाली देवी देवों के कार्यों को करके श्री चक्र रथ के मंडल की श्री वह तीनों जगतों की जननी वह कामेश्वरी विजय श्री से सुसंपन विद्योत्मान वैभव वाली शोभित हुई थी समस्त सेना भी युद्ध कर्म में खिन्न हो गई थी और भंडासुर के प्रबल बाणों की अग्नि से संतप्त हो गई थी सूर्य के अस्त होने पर प्रथित प्रभाव वाली उसने जो श्री देवता थी अपने शिविर में बुला लिया था हे तपो जो भी कोई पुरुष ललिताम्बा के द्वारा किए गए इस भंडासुर के वध को एक बार भी पढ़ता है उसके सब दुख विनष्ट हो जाते हैं और उसको आठ सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसके हाथ में होती है यह पवित्र ललिता का पराक्रम समस्त पापों का नाशक और अशेष सिद्धियों का दाता है जो मनुष्य पुण्य दिनों में इसको पढ़ते हैं, वे उत्तम भाग्य की समृद्धि को प्राप्त किया करते हैं